फिर उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा मतलब सभी विक्टिम का मर्डर होने के ऑर्डर के अनुसार सबसे अंत में कौशिक के ऊपर अटैक किया गया लेकिन मजे की बात यह है कि भले ही कौशिक के ऊपर सबसे लास्ट में अटैक किया गया था लेकिन कातिल किसी भी कीमत पर कौशिक को मार नहीं चाहता था क्योंकि तो मर्डर का मकसद ही यही था की वो दयाकर के ऊपर कतल का इल्जाम लगा सके और कौशिक को जिंदा छोड़ने का यही मकसद था की वो बाद में आकर ये गवाही दे सके की दयाकर ने ही सबका मर्डर किया है दूसरी चीज ये भी है कि कािल को यह बात पता थी की कौशिक को दयाकर और बाकी के लोगों के बारे में काफी जानकारी थी और कातिल के लिए का दयाकर का मर्डर के इल्जाम में फंसाना सबसे आसान था बिल्कुल सर विक्रांत सर इंस्पेक्टर अशोकन ने विक्रांत से कहा आप ही कैसे कह सकते हैं कि कौशिक लास्ट विक्टिम था मतलब सबसे लास्ट में उसके ऊपर अटैक किया गया था क्यूँकी कौशिक के ऊपर सबसे ज्यादा देर तक अटैक किया गया था विक्रांत ने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा लर ने सबसे ज्यादा देर तक अटैक कौशिक के ऊपर ही किया था तो खुद तो इतने आराम से कौशिक के साथ डील नहीं करता इसके बाद विक्रांत ने कहा और उसके बाद कौशिक के भागने का जो रूट था उसे देखकर लग रहा है की कातिल बिल्कुल जल्दी में नहीं था वो बड़े आराम से कौशिक का पीछा कर रहा था और जब तक कौशिक भागता रहा तब तक कातिल बड़े आराम से उसके पीछे भागता रहा और फिर जब उसको मौका मिला तो उसने उसकी बॉडी में चाकू घुसाने के बाद उसे कुछ इस तरह से छोड़ा ताकि वो बाद में पुलिस को ये गवाही दे सके की दयाकर ने सबका मर्डर किया लेकिन इंस्पेक्टर अशोकन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है भले ही कतिल जल्दी में था लेकिन इससे ये कैसे प्रूफ होता है की दयाकर मर्डर नहीं है सही बात मुझे भी यही लग रहा है समंता ने भी इंस्पेक्टर अशोकन की बातों से सहमति जताते हुए कहा मर्डर नहीं है विक्रांत ने सहमति जताते हुए कहा अभी दोबारा से केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है तो मैंने खुद को दयाकर की जगह पर रखकर सोचने की कोशिश की और फिर मुझे समझ में आया कि मर्डर की मेंटेलिटी में बहुत अंतर है मेंटेलिटी इंस्पेक्टर अशोकन अभी भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था मैं ये सब डिटेल में बताता हूँ विक्रांत ने कहा देखो एक मिनट विक्रांत ने कुछ पल तक सोचने के बाद कहा अगर मर्डर दया कर था और वो अपनी गर्लफ्रेंड निरूपा के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था तो फिर उसने जिस तरीके से यहाँ बीच पर इतना मर्डर किया है वो नहीं होना चाहिए था विक्रांत की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग बिल्कुल सन्न रह गए और क्लियरली समझाने के लिए विक्रांत ने कुछ पल तक सोच विचार किया फिर उसने कहा मर्डर के पास दो तरह की मैंटलिटी होती है पहली मेंटेलिटी रिवेंज की है जिसमें कतिल बिना किसी की परवाह किए बेख़ौफ़ होकर अपना बदला पूरा करता है इस सिचुएशन में जो उसके सामने आता है उसको कतिल मार देता है और अगर दया कर इस सिचुएशन में था तो फिर उसको सीधे ही जहर देकर लोगों को मार देना था और फिर उसके बाद या तो उसे भाग जाना था या फिर पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेना था विक्रांत ने आगे बोलते हुए कहा का कातिल की दूसरी मेंटेलिटी ये होती है की पुलिस की पकड़ में नहीं आना चाहता है तो ऐसी में काल अपना सारा एविडेंस खत्म कर देता है ताकि पुलिस तक ता कोई बात ही ना पहुँच सके फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा बिल्कुल अगर वाकई में मर्डर दयाकर है तो फिर ये दोनों मेंटेलिटी फिट नहीं बैठ रही है थोड़ा सोचो इसके बारे में दयाकर क्रू का में बल्कि जब तक कोई क्रू नहीं मिलता है तब तक भी वो नंबर ए का सस्पेक्ट रहेगा हाँ सही बात एक पुलिस वाला ने विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए कहा हम लोगों को इतना सिंपल लॉजिक क्यों नहीं समझा रहा था। सच में सर, विक्रांत ने आगे कहा मर्डर का मर्डर करने का तरीका बहुत अजीब है इसके साथ ही कातिल ने जान बुझ कर कौशिक को घायल करके छोड़ा है दयाकर इस तरह का क्राइम नहीं कर सकता इसके बाद समंता ने आगे कहा भले दयाकर थोड़ा अजीब सा था लेकिन फिर भी वो दिल का ठीक आदमी था मुझे उसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही मैं उसे अच्छे से जानती हूँ मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है फिर एक पुलिस वाले ने कहा आप सही कह रही है क्यूँकी दयाकर की सिचुएशन ऐसी थी कुछ भी हो पुलिस का शक उसी के ऊपर जाना था ऐसे में उसका कौशिक को जिंदा छोड़ना बिना तुख की बात है दया इस तरह की हरकत तो कतई नहीं करेगा इसका मतलब साफ है की कि किसी ने दयाकर को फंसाने के लिए कौशिक को जिंदा छोड़ा था या फिर दूसरे पुलिस वाले ने भी बीच में बोलते हुए अपनी राय भी रखना शुरू किया हो सकता है कि कौशिक ने वाकई में दयाकर को ही देखा रहा होगा क्योंकि ये भी हो सकता है कि कातिल ने दयाकर को फसाने की कोशिश की है फिर जब उसका मकसद पूरा हो गया तो फिर उसने दयाकर का भी खून कर दिया मतलब की असली कातिल ने दया का भी खून कर दिया तो इंस्पेक्टर अशोकन ने नर्वस होते हुए अपने सिर का बाल खींचना शुरू कर दिया फिर उसने अपने लहजे में बोलते हुए कहा इस केस में अभी और भी सीक्रेट छुपा हुआ है क्या हम लोग जितना आसान समझ रहे थे उतना दिख भी नहीं रहा है आखिर में मर्डर कौन है फिर एक पुलिस वाले को कुछ याद आया तो उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अच्छा सर आपने पहले कहा था कि मर्डर कोई एक आदमी नहीं है बल्कि उसके साथ कोई और भी है आपको ये बात कैसे पता चली अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है विक्रांत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा मुझे ऐसे पता चला क्योंकि अगर कातिल दयाकर नहीं था तो फिर वो बीच से भागा कैसे अगर कातिल यहां तक बोट से आया था और वो मर्डर करने के बाद अपनी बोट से ही भागा है तो फिर क्रू की भी एक बोट क्यों गायब है अभी विक्रांत इसके बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक ऐसी उसका फोन बच पड़ा इस बार हर्षिद ने विक्रांत को फोन करके बताया है कि आपने मुझे चैंपियन पिक्चर्स और उसके मैनेजर के बारे में पता करने के लिए कहा था तो मुझे इस बारे में काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है रात के करीब साढ़े ग्यारह थे चैम्पियन पिक्चर्स के मैनेजर योगेश गुलाटी को पुलिस के टेम्प्रेरी इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जा चुका था इंटेरोगेशन रूम को बोर्ड में ही बनाया गया था यहाँ पर हल्की लाइट जल रही थी जो की इस इंटेरोगेशन रूम को बिल्कुल परफेक्ट माहौल दे रहा था जैसे ही योगेश इंटेरोगेशन रूम में पहुंचा, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और कोई भी उसके चेहरे का रंग देखकर कर ये कह सकता था कि योगेश इस वक्त काफी नर्वस नजर आ रहा था उसके माथे पर पसीना छाया हुआ था अब तक अनुष्का हॉस्पिटल से लौटकर नहीं आई थी ऐसे में इस इंटेरोगेशन को करने के लिए विक्रांत के साथ सिर्फ हर्षित ही मौजूद था जैसे विक्रांत बैठा उसके सामने टेबल पर केस की फाइल रख दिया उसे देखकर योगेश के चेहरे पर डर का माहौल साफ देखा जा सकता था उसे विक्रांत के कुछ पूछने से पहले बोलना शुरू कर दिया सर मैं मैं गलत था मैं आपको सच नहीं बता रहा था ये, ये ने मुझे कुछ लालच दिया था इसी वजह से मैंने लाइट हाउस फिल्म में उसे लीड एक्ट्रेस सुना था कैसा लालच किस चीज का लालच दिया था उसने अर्षित ने योगेश की आंखों में झाकते हुए सवाल किया वो योगेश अपने मन की बात को बाहर लाने के लिए शब्द तलाश करने लग गया छोड़ो छोड़ोग विक्रांत ने योगेश को रोकते हुए कहा इसके साथ ही उसने हर्षित को भी आगे सवाल करने से मना कर दिया जाहिर है विक्रांत को यह समझ आ चुका था कि समंता ने मैनेजर योगेश को कैसा लालच दिया रहा होगा